टीका में देख रहे थे नम भूत देह। जो देह भूतों का गण होता है अहम न भूतों का गण गण शब्द का अर्थ समूह तो भूतों का समूह देह होता है और हम वो नहीं है और प्रकार की अक्षय गणा, अक्षय का अर्थ इंद्रिय इंद्रिय समूह भी मैं नहीं हूँ इससे कुछ विलक्षण हूँ विलक्षण में विग्रह कैसे कहते है लक्षण यश मम सहम विषण एक विलक्षण कहने से किससे विलक्षण हुआ इसे क्षण शरीर और इंद्रिय देह और अक्षण ये सबसे अहम अच्छा ये वाक्य हम लोग देख लेते हैं अहम अहम शब्द प्रत्यालम्बन प्रत्येगात्मा अहम शब्द है ना अहम प्रत्यय है दोनों अहम का शब्द भी प्रत्येक अहम विषय का शब्द मतलब अहम इति शब्द और अहम प्रत्येक और आलम्बन किसके साथ जाएगा दोनों दोनों अर्थात तो अहम शब्द आलम्बन और दूसरा हो जाएगा अहम प्रत्यय आलम्बन ये दोनों का जो आलम्बन वो प्रत्येगात्मा है और वो प्रत्येगात्मा में हूँ भूत गणो यो देह स नवानी वो मैं नहीं हूँ तस् घटाधि देहश्य दृश्य घटाधि देह दृश्य हुआ घट जैसा इसलिए मैं देह नहीं हूँ मुझे प्रत्येक चो आत्मा च इसलिए प्रत्येक व्यवहार होता है ना तो आत्मा कहते हैं अर्थात आत्मा परमात्मा भी है तो उससे भिन्न करने के लिए विशेषण दिया यहाँ यहाँ विशेषण किया दिया प्रत्यक प्रत्यक प्रत्य। प्रत्य। शब्द का अर्थ होता है कि प्रातिकूल अंशति प्रकाशति प्रकाशते इति वैपरी तो विपरीत तो होकर के जो पता चलता है वास्तविक हम है असंग कुटस्थ सुख चेतन रूप किंतु प्रतीत कैसा हो रहा है कहते चेतन तो लगता है किन्तु दु मैं दुख रूप हूँ मैं असंग कहां हूँ मैं तो बद्ध हूँ तो जिस जैसे हमारा स्वभाव है उसका विपरीत तो हो करके ये चलता है और अहंकार का जैसे स्वभाव तो हो उसका विपरीत हो करके आत्मा का स्थिति ये अर्थात तो अहंकार जो कि मैं कह करके बद्ध अवस्था में अज्ञान अवस्था में मानता है और जो वास्तविक मैं हूं ये दोनों परस्पर से प्रातिकूल्यन वैपरीत नहीं विपरीत तो स्वभाव है इसलिए उसको प्रत्येक कहा जाता है प्रातिकूल्य अंशती अर्थात ऐसे ही पता चलता है हम जिस स्वरूप है उसका स्वरूप से पता चलते है घटाधिपत दृश्यवाद देखिये यहाँ एक अनुमान आ गया भूतगणो यो देह स न भवामी क्यों दृश्यवाद दृष्टान्त तो दे दिए घटाधिपत अर्थात भूतगण अहम न हेतु क्या देते हैं दृष्टान तो ये जो घटो दृष्टांत हो गया उसमें दृश्यत्व दर्शन का विषय तो वो ज्ञान का विषय होता है तो घटो दृष्टांत में दृश्यत्व हेतु रह गया रह गया और घटो दृष्टांत में अहम न इस प्रकार के अर्थात मामो अभाव घट में रहेगा नहीं रहेगा रहेगा तो अभी दृष्टांत जो घट है, है उसमें दृश्य तो हेतु भी रहेगा और ममो अभाव ये शादी भी रहेगा व्याप्ति कैसे कहेंगे ममो अभाव अर्थात जो जो दृश्य होगा वो वो में है है। नहीं होगा ये हो गया व्याप्ति पक्ष क्या है हमारा भूत गण ये देह तो वो पक्ष में अभी दृश्य तो हेतु रह जाएगा और जहाँ हेतु रहेगा दृश्य तो वहाँ साध्य मम भाव रहना पड़ेगा तो भूत गण यो देह पक्ष पक्ष अर्थात तो, पक्ष का क्या लक्षण है संदिग्ध साधवान तो इसमें साध्य है नहीं है संदेह हो होता है तो तभी वहाँ कहेंगे देखिए वहाँ हेतु रह गया साध्य को रहना पड़ेगा जैसे ध्रम हेतु पर्वत में दिख रहा है अभी व बनी है नहीं है उनको संशय होता है तो पर्वत संदिग्ध बनी वाला है है नहीं है निश्चय नहीं है तो संदिग्ध साध्य बना से पर्वत हो गया पक्ष हम किसी चीज को प्रमाण करना चाहते हैं कोई कहता है कि हाँ ये ठीक है कोई कहता है ठीक नहीं है इसको कहते हैं संदेह हो गया अभी संदेह होने से उसको प्रमाण करेंगे कैसा करेंगे तो अनुमान देंगे हेतु दिखाएंगे पर्वत में हेतु क्या दिखाते हैं सुम तो धूमा है तो बनी होना पड़ेगा कहेंगे धूमह है तो बनी क्यों होना पड़ेगा दृष्टान्त तो किसको दिखाएंगे महानसन रसोई घर तो वहाँ धूमह है तो बनी हो निश्चित रूप से है देखे तो इसलिए पर्वत में भी धूमा है तो बनी को रहना होगा इसको अनुमान कहेंगे घटा देगा ये एक अनुमान हो गया आगे चार लोग कहेंगे चार का भी चार मतो होता है जैसे बौद्धों का चार मत होता है चार लोग भी इसी प्रकार के कुछ उनका कहेंगे शरीर ही आत्मा है कुछ कहेंगे इंद्रिय आत्मा है और कुछ कहेंगे प्राण आत्मा है और कुछ कहेंगे मन आत्मा है मनोबुद्धि है कि आत्मा है तो उनका भी ऐसे चार विभाग होते हैं जैसे बौद्धों का चार विभाग होते हैं प्रथम तो बाह्यार्थ मानेंगे बाह्यार्थ मानेंगे और प्रत्यक्ष भी होगा क्षणी कहे पर्वत तो बाहर में बाहर में तो है। अर्थ है बाह्य अर्थ अर्थात मन से बाहर हमको जो ज्ञान हो रहा है ज्ञान से बाहर पदार्थ है उसको कहेंगे बाह्य अर्थ तो उनके जो सबसे नीचे वाला कहते हैं संक्रांति वो लोग कहेंगे बाहर में अर्थ है प्रत्यक्ष भी हो रहा है कि वो है एक क्षण देखे अगला क्षण नूतन पर्वत और दूसरे वाले हो गए बाहर में पदार्थ है वो प्रत्यक्ष नहीं हो रहे अनुमान कर रहे हैं ये लोग पदार्थ है बाह्य अर्थ है किन्तु तो प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है अनुमान कर रहे हैं इनको कहा जाता है अच्छा अच्छा ये हो सौतांत्रिका जो बाहर में अर्थ है और वो प्रत्यक्ष भी होता है वो है वैभाषिक और बाहर में अर्थ है किंतु तो प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है अनुमान हो रहा है इसको ये लोग कहते हैं सौतांत्रिका उनसे ऊपर जो है कहते हैं बाहर में अर्थ है ही नहीं सब केवल ज्ञान उनको कह कहते हैं विज्ञानवाद योगाचार और उससे ऊपर जो कहेंगे कहेंगे कुछ भी नहीं है शून्य है जो बाहर में तो अर्थ नहीं है विज्ञानवादी कहे किन्तु तो ज्ञान हो रहा है और ज्ञान क्षणी कहें शून्यवादी कहेंगे ये विज्ञानवादी लोग जो ज्ञान कहते हैं क्षणी को वो भी नहीं है तो क्या है कहते शून्य है इस प्रकार के वो कहते चार मत है उनका तो ये बौद्धों को चार जैन का एक और चारवा एक मिला करके मिलाकर के दर्शन होता है अगर कोई कहेंगे कि नहीं चारवा का चार हो गए तो बौद्धों को एक कर दीजिए एक रहा, तो के का छह दर्शन माना जाता है ऐसे तो तरी इंद्रिय गण स्त चार एक देश मतम उत्थाप्य दूर तरी इंद्रिय गण स्वंग कहाँ का रूप हो जाएगा मध्यम मत... एक आगे श्या श्यातम श्यात आगे श्याम श्याम श्या श्याम श्या श्या अर्थात तुम तुम फिर अर्थात इंद्रियों का गण हो तरी इंद्रिय गण इंद्रिय गण में क्या समाज करेंगे ष्टी किन्तु इंद्रिय अश्य नहीं इंद्रियाणाम क्योंकि गण कहेंगे तो बहुवचन करेंगे इंद्रियाणाम गण तो आप इंद्रियो का समूह हो ये थी चार एक चार चारवाक एक देशी मत उत्थाप्य दूसरे चार वाक लोगों का एक देशी मत अर्थात ये भी चार एक देश होते हैं उनको लेकर के निषेद करते हैं दूसरे दूस नि करता है मूल में कहा गया कि ना हम च अक्षण तथा तो मैं अक्षयगण भी नहीं हूं ठीक है ना हम च कहा गया ना हम च च के लिए कहते हैं च पुनर्ण अक्षयण अक्षय का अर्थ कहते हैं क्योंकि इस श्लोक में है नाहम च का अर्थ हो गया पुनः उसके आगे दिया च का पुनः क्योंकि प्रथम भूतगण में नहीं हूँ पुनः उसी प्रकार फिर मैं अक्षय भी नहीं उसका अर्थ आगे दे आगे है श्लोक में चौके आगे अक्षयण उसका अर्थ कहते हैं अक्ष गण वहा तो बिल्कुल बराबर चिन्ह ही देतीदि इंद्रिय संघातो भी अहम न भवामी श्रोत्रादि इंद्रिय संघात समास कैसे लेंगे प्रथम क्या कहेंगे क्या समासम नपुंसका यशादि सोमोर नपुंसका उसे सूतालो को दी स्रोत्रादि आगे बहुग्री का अन्य पदार्थ हो गया इंद्रिय क्या समास प्रकार की हो गया अथवा स्रोत्रादी च इस प्रकार हो जाएगा अथवा स्रोत्रादि च इंद्रियम च्रोत्रादि इंद्रियम तानी ये भी कर सकते हैं तो स्त्रोत्रादि इंद्रिया आगे तस्य तस्य घा तो कैसे हो जाएगा ते सब न भवामी अर्थात का निर्भर अच्छा आगे श्लोक में दिया न चगणस्तः तो तथा का अर्थ टीका तथेति पदेन देहवतगणस्या भूतिक इसका क्या अर्थ होगा तथे पद तथा तो इस पद के द्वारा किस पद के द्वारा तथा तथा इसी पद के द्वारा अर्थात तथा इस पद के द्वारा देह बहुत इंद्रिय गणस्या भूत विकार दर्शित क्योंकि जो देह हुआ वो भूत विकार हुआ भूत गण तो इंद्रिय भी ये भूतों का कार्य है इसलिए तथा कह दिया तथा तो इति पदेन इस पद के द्वारा देह बद इंद्रिय भूत विकार देह भूत विकार है तो उसी प्रकार देह बद का अर्थ जैसे देह जैसे इंद्रिय गणस्य अपी भूत विकारत्व दर्शित इंद्रिय गण भी भूतों का विकार ही है अच्छा इसके लिए देह भी भूतों का विकार है इंद्रियों भी भूतों का विकार है इसके लिए स्तुति प्रमाण देते हैं सवा वैस पुरुषो अन्न रसमय ये स्तुति है ये तैत्तरीय उपनिषद का द्वितीय बल्ली का प्रथम मंत्र है वो प्रसिद्ध मंत्र है और ब्रह्मभिद आपनोति परम तदा अभ्युक्ता आ, सत्य ज्ञानमत ब्रह्म योग वेद निहत निहित गुहायां तस्मा तस्मादात्म आकाशसंभूत ये पुरा मंत्र प्रसिद्ध है आकाशाद वायु वायु फायो से क्या है तेज आगे अग्निराप अद पृथ्वी आगे पृथ्विव्या ओषधय पृथ्वी से ओषद आगे ओषदी अन्नम आगेअन्ना तथिर्न्नाषा अन्न होने से फिर पुरुष तो स्वयं पुरुषो अन्न रसमय है ऐसा वहां पूजा मंत्र है तो इसलिए ये पुरुष अन्न रसमय हुआ तो ये पुरुष शब्द से किसको कहा जाएगा चेतन को कहा जाएगा ना शरीर को कहा जाएगा अन्न रसमय कौन है सवायस पुरुषो अन्न रसमय है तो यह अन्न रसमय अर्थात इस कोष को क्या कहेंगे अन्नमय कोष इसलिए उसको अन्नमय कोष कहते हैं क्योंकि अन्न अर्थात प्रचुर इसका प्राचुर्य है ये जो सूर्य शरीर होता है ये अन्न का प्राचुर्य है उसमें स व पुरुषो अन्न रसमय अन्न ये हो गया एक मंत्रिय का ये दो एक तैतरीय सकता और दूसरा हो गया कि अन्नमयं ही सौम्य मन आपोमय प्राण तेजो मई वाक इत्यादि सु कहा का चांदो अन्नमयम ही सौम्य मन ये जो मन है वो अन्नमय अर्थात अन्न का ही ये विकार है ये मन तो वहाँ चांदो्य में कहते हैं अन्नम अशितमधा विभजते जो अन्न भोजन करते हैं वो तीन भाग हो जाएगा तस्व यो स्थलिष्टिष पुरुषो होती उसका जो सबसे स्थूल भाग है अन्न का वो पुरुष मल हो जाएगा निष्ठा और यद यद मध्यम तन मांसम जो अन्न भक्षण करेंगे उसका मध्यम भाग मांस हो जाएगा और यद अनिष्टम तदम अन्न का जो अनिष्ट भाग होगा जो सूक्ष्म भाग होगा वो मन होगा इसलिए जब ये पढ़ना आरंभ करते हैं लोग मोटा हो जाते हैं क्यों होगा क्योंकि आप अचानक मन को अधिक चलाना आरंभ किया किए पहले हम बहुत ज्यादा मन को चलाते थे वो मन को हम चलाते थे कि तो जिसमें चलाते थे अभी अलोक में चलाने लगे इसके लिए मन बहुत ज्यादा आवश्यक करेगा तो उसको भरती मन को शक्ति देने के लिए हम क्या करेंगे खाली अब भरेगा तो मन को चलाने के लिए सूक्ष्म भाग तो व्यवहार हो गया किंतु किन्तु यम तन मांसर। मांसर। वो तो भरेगा शरीर में मन को अधिक चलाएंगे तो ये शरीर में मांगस बढ़ेगा अचानक अगर चलाएंगे तो उसको धीरे धीरे धीरे धीरे बढ़ाते रहेंगे तो नहीं मतलब ठीक चलेगा और इसलिए कहा जाता है कि सेवा तो करना है शरीर परिश्रम तो करना है नहीं तो खाली सोचेंगे पढ़ेंगे, पढ़ेंगे तो फिर सब तो ये सब पेट निकल जाएगा महात्मा का ऐसा तो, तो कहते हैं अर्थात ये सब अर्थात ये श्रुति कहती है हमको कितना बैलेंस करके शरीर को भी लेकर के चलना है खाली कहेंगे हम दिन भर पढ़ेंगे पढ़ेंगे तो फिर तो ऐसा हो जाएगा और आपोमय प्राण आपोमय अर्थात जल प्राण जलमय है अर्थात वहां पिता कहते हैं ये श्वेतु केतु को पिता उद्धार वाले ये बात बताते हैं वहां देते हैं आप पंद्रह दिन मत खाओ पिता कह दिए कि अन्नमय भी सौम्य मना वो कहता किसे मन और अन्न ये कहा संबंध हो पंद्रह दिन मत खाओ फिराओ पंद्रह दिन के बाद आया बोले कि आप बोलो वेद उच्चारण करो तो कुछ विस्मरण नहीं हो रहा है ठीक है खाओ पी के तो बोला तो जो पूछे वो बोल दिया अर्थात तो अन्न ग्रहण गया तो मन चलेगा किन्तु पिताजी समय कहेगा पंद्रह दिन मत खाओ कह दिए किन्तु ये अपह अपह यथेष्टम पीबो जल तो पीते न पीबे चेत प्राण छेद्य प्राण चला जाएगा अर्थात जल तो पीते रहो ताकि प्राण नहीं जाए इसलिए जो कहते हैं जो लो लोग कभी अनुशन करते हैं उनको कहेंगे पानी तो पीते रहो भाई मर नहीं जाना है ये सब इसके तरह और तेजोमयी वाघ अर्थात वाघ ये तेजोमयी बाघ इनके तेजोमयी अर्थात तेज घृत इसलिए पूर्व काल में ब्रह्मचारी लोगों को घृतभ कराने के कहा जाता था ब्रह्मचारी अर्थात जो पारायण करने वाले वेदांत पूर्ण घृत पिएगा तो फिर मोटा हो जाएगा तो तेज मई वाघ अर्थात तो इसके द्वारा क्या कहते हैं कि जो मनो हो गया वो चार बाघ लोग कहते हैं जो इंद्रिय है वो आत्मा है ये श्रुति स्वयं दिखाती है मनो देखे ये तो अन्न का विकार है प्राण जो है जल का विकार है बाघ इंद्रिय है वो तेज का विकार है तो इसलिए इनमें से आत्मा कौन हो जाएंगे तो इससे भूत गुण ही हुए ये श्रुति स्वयं दिखाती है इत्यादि उभ उ पुरुषोमय अर्थात भूत नूत गणो देह उसके लिए उदाहरण हो गया और नचा नचेन्द्रिय नचे नचाचण इसके लिए दूसरा उदाहरण श्रुति दे दिए मनोह से, से दो वापी प्रमाण दो श्रुति जो हो गया ये दो श्रुति इत्यादि श्रुति उभ्र अर्थात उभय स्थान के लिए प्रमाण है उभय स्थान मतलब एक शरीर ये मतलब ये भूतों का विकार है और इंद्रिय भूतों का विकार है तो उभत्र का अर्थ जो नाहम भूत गणो देह और नाहम चाक्ष गणस ये दोनों के लिए ये दोनों प्रमाण है ऐसा कौख ऐसा लिख ले सकते हैं ये भी जैसा चाहिए लिख ले सकते हैं। तो श्लोक में नाहम भूत गणो देह उसके लिए सवा ऐसा अन्नमय पुरुषो अन्न और जो मूल में है नाहम चाक्ष गणस उसके लिए हो गया अन्नमय अन्नमयम ही सोम्य मन ये दो स्थान के लिए दो श्रुति देगी अर्थात सिद्धांत कहते हैं कि हम जो बात कहते हैं ये श्रुति के आधार पर हम कहते है ननु यदि देह द्वयम तुम नासी तरी शून्य में सी आशंका आ अगर आप दोनों देहो ने स्थूल देह भूतवर्ण कहते हैं और सूक्ष्म देह में इंद्रिय प्राण मनो ये सब आते हैं वो भी आप सब ना कहते हैं यदि देहद न अशी देह दर्था दोनों का संघात तो दो देह का संघात अगर आप नहीं है न असी ये तो शून्य में सर्थात आप शून्य ही है तो शून्य है अर्थात फिर और कुछ रहा ही नहीं बचा ही नहीं इति इस प्रकार प्रश्न इति आशंक्य आह इस प्रकार आशंका करके कर कहते हैं एक तिलक्षण हाँ, मैं कहा विलक्षण कश्चित टीका में कहते हैं इसमें क्या समाज कहे थे कैसे कहेंगे एक से बहुत सारे कह देह ये, ये, ये, तो ये, ये इंद्रिया ये सबसे अच्छा सूक्ष्म देहाभ्याम क्योंकि सारे सूक्ष्म देह को एक में कर दिया इंद्रिय जिसने होने से एक में कर दिया ऐताभ्याम सूक्ष्म स्थूल सूक्ष्म देहाभ्याम विपरीत धर्म को अस्मी विलक्षण अर्थात विपरीत लक्षण वाला लक्षण धर्म विपरीत धर्म को अस्मिन अस्तुलं अनाणु अहसम अदीर्घ अलोहितम इस प्रकार की यहाँ ब्रेय के है ये तीन आठ ग्यारह ये मंत्र संख्या तीन आठ ग्यारह ब्रे धारण्यज्ञ बोल के जी गार्गी का प्रश्न में उत्तर देते हैं जन्म राजसभा में जो पूछते हैं ये अव्याकृत आकाश जिसको ईश्वर कहते हैं माया कहेंगे माया विष्ट तो माया का आश्रय कौन है तो वहाँ उत्तर देते हैं अस्थूलम अनु अरस्व दीर्घहितम इस प्रकार के उत्तर देते हैं अर्थात तो ये स्थूल नहीं है अणु नहीं है रसव नहीं है दीर्घ नहीं है लोहित नहीं है मन नहीं है प्राण नहीं है जितने पदार्थ चिंतन किया जा सकता है सब नहीं है कही इत्यादि सूते है तो जो एक तिलक्षण कहा गया यही दिखा रहा है कि स्थूल शरीर स्थूल है और सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म है तो कहते हैं अस्थूल अर्थास्थूल नहीं है आत्मा अनणुअु नहीं है सूक्ष्म नहीं है रसो रसो नहीं है हैदीर्घम दीर्घ नहीं है सारे गुणों का निषेध कर दो तो फिर आप क्या है कहते हैं कश्चित इससे कुछ विलक्षण में हूँ टीका में जात्यादि रहित मनोवाचम अवोचरत्व दर्शितम जात्यादि रहित आत्मा में कोई जाति नहीं है जात्यादि रहित होने से क्या है वाचम अगोचर तुम वाचम शब्द शब्द का अगोचर अविषय शब्द उसको विषय नहीं बना पाएगा जैसे पर्वत एक शब्द हम उच्चारण कर दिए और ये शब्द का विषय पर्वत बन गया शब्द का विषय बन जाने का अर्थ शब्द श्रवण होने से हमारा बुद्धि में अर्थ आ जाता है अर्थात तो शब्द ज्ञान करवा दिया तो कहा जाएगा कि वो पदार्थ शब्द का विषय बन जाता है इसी प्रकार के उच्चारण करेंगे आत्मा ब्रह्म बुद्धि में अर्थ आ जाता है कुछ आत्मा कहने से आएगा तो मैं ये हूँ वो हूँ मोटा हूँ पतला हूँ गोरा हूँ काला हूँ ये सब आ जाएगा किंतु आत्मा का जो वास्तव अर्थ वो बुद्धि में ऐसा नहीं आएगा ब्रह्म ऐसा उच्चारण करने से एक बुद्धि में आ जाएगा ब्रह्म अर्थात हम लोग इतना शास्त्र सुने बृहद विराट है आकाश जैसा कुछ जैसे आ जाएगा बुद्धि में कहते हैं वो तो नहीं है वास्तव इसलिए कहते हैं कि शब्द प्रयोग करने से वो जो आत्म तत्व है वो बुद्धि में नहीं आ जाएगा जिसको ज्ञान है उसी को ही आ जाएगा तो बाचाम अगोचरत्व वाणी का वो विषय नहीं बनेगा शब्द का विषय नहीं बनेगा क्यों नहीं बनेगा कहते हैं की जाति आदि रोहित वो जाति शब्द प्रवृति का है कि निमित्त होता है जैसे कहेंगे कि हमको कोई की वस्त्र दिखाएगा और कहेंगे कि ये घट है ऐसा हम कह देंगे नहीं कहेंगे क्योंकि जो वस्त्र है वो घट नहीं है हम किसको घट कहेंगे जिसमें क्या दिखने से घट कहेंगे घटकत्व तो घटत तो तो घट शब्द प्रयोग करने का निमित्त हुआ तो प्रवृति अर्थात शब्द प्रयोग उच्चारण हम वो पदार्थो को दे करके घट शब्द उच्चारण में क्यों कर दिए कहते हैं प्रवृत्ति का निमित्त हेतु कारण वहाँ विद्यमान है ये शब्द कहने के लिए वो निमित्त हुआ है कारण क्या है घटत्व तो घटत्व तो तो क्या पदार्थ है न्याय भाषा में जाति तो उसको जाति कहते है घटत्वादि रहित घटत्वादि आदि कहने से गुण कर्म संबंध ये सब शब्द प्रवृत्ति का निमित्त होते हैं घटत्व तो जाति देखे गया तो घटक घटत्व तो कहते हैं मनुष्यत्व तो जाति देखे गया तो मनुष्य कह देंगे इसी प्रकार की गुण इसको कहेंगे ये रक्त रूप है वो पीत तो रूप है वो श्वेत रूप है सफेद है ये लाल है ये हरा है ऐसा क्यों कह देंगे कह देंगे वो गुण दिखता है तो गुण भी शब्द का व्यवहार करने का कारण होता है और तीसरा हो गया क्रिया कर्म वो व्यक्ति को दिखाया कहते अयम पाचकः ये भोजन पकाने वाला है पाचक शब्द क्यों व्यवहार कर दिए क्योंकि वो क्रिया कर रहा है तो क्रिया को लेकर के शब्द व्यवहार हो गया अच्छा और चतुर्थ हो गया संबंध अयम पिता अयम पुत्रः ये संबंध को लेकर के शब्द व्यवहार हो गया ये चार होते हैं प्रवृत्ति निमित्त शब्द प्रवृत्ति निमित्त शब्द से प्रवृत्ते है निमित्ता नहीं ये चार होते है ब्रह्मो में ये चारों का चारो निमित्त नहीं है जाति में नहीं है कोई गुण नहीं है कोई क्रिया भी उसमें नहीं हो रहा है और कोई संबंध भी नहीं है तो ये जहाँ है वो उसमें शब्द प्रयोग नहीं हो पाएगा आगे श्लोक में चतुर्थ पाद में है विचार सो तो इसके लिए कहते हैं अयम ईदृश स इस प्रकार की वो विचार है व्याख्याता चतुर्थ पाद चतुर्थ पाद व्याख्यात व्याख्यात अर्थात पूर्व श्लोक का चतुर्थ पाद में भी था विचार है सोयम तो यहाँ टीका में कहते हैं ये जो श्लोक का चतुर्थ पाद है वो व्याख्यात ऊपर श्लोक में हम कह दिया है तो ऊपर श्लोक में अंतिम पंक्ति में कहा था कि अयम आत्मा जगत कारण विषय ईदृश एवं स्वरूप ये विचार हो गया अभी कहते हैं इस प्रकार की विचार है व्याख्यातार्थ चतुर्थ पाद चतुर्थ पाद व्याख्याता कैसा समाज कहेंगे व्याख्यात अर्थ में सृष्टि चतुर्थ पाद जो है वो व्याख्यात अर्थरी बहुबरी हो जाएगा कैसा कहेंगे बहबरी करें चतुर्थी कहेंगे तो व्याख्या व्याख्यान करने के लिए है अभी व्याख्यान और करने के लिए नहीं है हाँ, अर्थ पुंगलिंग है आ, इसलिए पूर्व पद तो क्या हो जाएगा पुंगलिंग हो जाएगा क्या कहेंगे व्याख्या हाँ, तो अर्थो यस्य तो व्याख्यात विशर्ग था सु को से? रूह रूह रूह हो जाने के बाद प्रुताद। प्रुताद। उसे को क्या हो जाएगा उ, के होने के बाद गुण होने के बाद पर हो जाएगा व्याख्या तोर्थो यश्य चुर्थ पाद और श्लोक चतुष्ट अभी बोधभ्यम ये आगे बोध चार श्लोक में सब सभी का चतुर्थ पाद समान चार मित्र ये, ये जो पूर्व श्लोक में दिखाया था ना नो तो को, को हम कथम इधम जाता ये सब कहा था अभी यहाँ कहते हैं कि ऊपर श्लोक में जैसा कह दिया था यहाँ भी इसी प्रकार अर्थात ऊपर श्लोक में कुछ कह करके कह दिया इस प्रकार विचार करना चाहिए तो इस श्लोक में भी इतने सारे व्याख्यान कर दिया कह दिया अर्थात इस प्रकार विचार करना चाहिए इसका अर्थ नहीं कि ऊपर श्लोक में जैसे विचार किया गया था ऐसा इस श्लोक में जो कहा गया ये भी इस प्रकार विचार करना चाहिए इस प्रकार क्यूँकि ऊपर श्लोक का विचार अलग था ओह कथम इधम जातम कर्ता से ये सब ऊपर श्लोक का विचार था ये श्लोक का विचार हो गया नम हम गण नक्ष गणस्त था विलक्षण कक्षित ये श्लोक का विचार थार ईदृशा नीचे में स्वयं का स्वयं से यहाँ का अर्थात ऊपर का स्वयं दृश्य से ऊपर श्लोक में जो विचार दिखाया था यहाँ स्वयं दृश्य से इस श्लोक में जो विचार दिखाया ए, तो अर्थ अर्थात तो ऊपर श्लोक में जैसा इसका अर्थ कर दिया गया है चतुर्थ तो पद का यहाँ भी ऐसा अर्थात तो ऐसे ऐसे विचार करना है ये हो गया उसका, उसका अर्थ ये श्लोक में भी ऐसा विचार दिखा दिया और कह दिया ऐसे ऐसे विचार करना है ठीक है ये त्र दो श्लोक उच्चारण करेंगे जो कहते हैं श्लोक अच्छा श्लोक चतुष्ट अभी बोधव्यम द्वादश त्रयोदश चतुर्दश पंचदश चारो श्लोका चतुर्थ पद में समान है कहते सभी श्लोक में कुछ कुछ विचार दिखाएंगे तो वो ऐसी प्रकार विचार करना है नाम आ, श्लोका नाम चतुष्टय नाम चतुष्ट सम, तो तो चतुष्ट था चतुर्नाम समाह प्रकार चतुष्ट शब्द का अर्थ होता है चतवार अवयव अश्या। जिसका चार अवयव हो होते हैं जिसका चार अवयव होंगे वो चार का संघात होगा तो अर्थ हो जाता है कि चार का संघा तो समूह समाह है तदित प्रकरण में आएगा किलोक उच्चारण करेंगे <coughs> ये अरे तद एवं कहम निश्चित इधान कथम इदम जातम निश्चय क्रिय क्रियते क्योंकि द्वादश श्लोक में प्रथम प्रश्न क्या था नुण। नुण। उसका विचार हो गया त्रयोदश श्लोक में वहाँ द्वितीय प्रश्न क्या है कथम इधम जातम तो कथम इदम इधम का अर्थ जगत यह जगत कैसे उत्पन्न हुआ अभी यहाँ टीका में कहते हैं तद तो एवं एवं का अर्थ अनेक इसी प्रकार से कोह निश्चित अहम कह इसका निश्चय करके तो पूर्व श्लोक में निश्चय कर दिया मैं देह नहीं हूँ मैं इंद्रिय नहीं हूँ इससे विलक्षण कश्चित इतना तक विचार करते हैं वर्तमान अभी थम इदम जातम इत अश्य निश्चय अनिश्चय विचार क्रियते निश्चय के लिए विचार करते हैं तो ईदम इदम जगत तो इसमें कोई कहेगा कि तो इसमें विचार क्या करना है तार्किक कहेगा दिख रहा है दिख रहा है कहां से आ गया कहाँ से आ गया स्वभाव से आ गया तो इसको कहते हैं ऐसे नहीं अन्य अन्य लोग अन्य अन्य प्रकार से कहते हैं संशय होने से विचार करना है दो प्रकार की स्थिति में विचार नहीं किया जाता है जहाँ संशय नहीं है जैसे स्पष्ट दीवालों को में घट है वहां फिर विचार करेंगे ये घट है पट है नहीं क्यों कहेंगे स्पष्ट है इंद्रिय ग्राही हो तो निश्चय हो जाता है और दूसरा प्रकार के विचार नहीं करेंगे जैसे काकत अंत परीक्षणम कौआ का कितना दांत है इसका चलिए तो विचार करेंगे कहेंगे क्या लाभ है वहाँ प्रयोजन नहीं है तो जहाँ संशय है अथवा प्रयोजन है वही विचार किया जाता है वा का कितना दांत है तो कहेंगे इसमें हमको प्रयोजन नहीं है तो प्रयोजन नहीं होने से वहाँ विचार नहीं करते तो यहाँ किंतु संशय है और प्रयोजन भी है संशय कैसे हो जाता है दिखाते हैं तथा पृथिव्यादि भूतानी कार्यवाद स्वस्व परमाणुभ्यो जायंत इस तार्किदयो मन्यंतें पृथ्व्याधि भूतानी जो पर्वत घट पट सब दिखते हैं ये सब कार्य है कार्य होने से स्व स्व परमाणु अपना अपना परमाणु उससे जायते उत्पन्न होते हैं ऐसे तार्किक आदय तार्किक न्यायिक वैशेषिक ये लोग सब कहेंगे जो पृथ्वी आदि पदार्थ दिखते हैं बड़ा बड़ा पदार्थ ये सब अपने परमाणु से बनते हैं है न्यायिक लोग कहेंगे वैशेक लोग दो परमाणु मिल करके एक जीवन को होगा और तीन दियोन को मिलने से त्रिअुक फिर चार त्रियाणु को मिलने से चतुर्णु को इस प्रकार के होगा तो उनको कोई विरोध करेंगे दो परमाणु मिलने से दियोण को हो गया फिर दो त्रियाणु को मिलकर के क्यों त्रिवणु को नहीं होगा तो अथवा तीन परमाणु मिलकर के क्यों त्रिअु को नहीं होगा अब वहां तीन दियोणु को मिलकर के त्रिअु को इस प्रकार की गणित कहाँ से आया तो प्रश्न करेंगे तो कहेंगे आपको कैसा अच्छा लगता है तीन परमाणु मिलकर के त्रीणु को होगा तो ऐसा अगर होगा तो ये को से त्रियाणु को नहीं बन पाएगा परमाणु से त्रियु को बना इस प्रकार भी सब विचार तो हमने कुछ व्यवस्था बैठाया तो इसको वो लोग ऐसे तर्क देंगे तार्किक अर्थात वैशे का नयायिक जो दर्शन है वो लोग कहेंगे की परमाणु से मिलकर के दियोणु त्रियाणु को इस प्रकार होकर के बनते तीन, तीन, हाँ। और तीन चार त्रैन से एक तो आगे आगे जो संख्या है नीचे वाला उतने उतने मिलेंगे बोले ऐसा व्यवस्था बनाए और बाकी मीमांस को लोग कहेंगे कर्मणो जायन्ते ये जो पृथ्वी आदि भूतानि ये सब कर्मणों जायंते कर्मणों क्या हो जाएंगे पंच कर्म से उत्पन्न होते हैं कर्म करिए जगत बनेगा तो जगत बनेगा और आपको आपका भोग भी मिलेगा तो कर्मण जायते मीमांस का इसलिए उनको कर्म जड़ा ऐसे वेदांती लोग कह देंगे तो कर्म में इनकी बुद्धि जड़ होगी अर्थात तो वही से सब होता है और प्रधान संख्या संख्य लोग कहेंगे जगत तो प्रधान से ही बन जाता है फिर जब जगत प्रलय हो जाता है तो प्रधान साम्य रूप से आ जाता है सत्व रज तम ये तीनों गुणों समान अवस्था हो जाएंगे तो प्रधान विषम अवस्था हो जाएंगे तो सृष्टि होगी तदेतन तो निराकूरवन अह ये जो तीनों सब इतने मत हो गए और चार भाग वाले है स्वभाव वादी कहेंगे तो ये स्वभाव से हो जाता है तदैतन तो निराकुर इसका निराकरण करते है आगे श्लोक तो में प्रविलीयते भवन प्रवीय संकल्पो विवध कर्ताचार प्रविलीयते करता इद्रिशा। प्रभवं सर्वं जैसा है ऐसा करता कह रहे हैं विचार विचार क्या अर्थ है विचार जो है? क्या जैसे कि ऊपर श्लोक में जैसा कही दे मैं भूत समूह देह नहीं हूँ ये विचार है मैं इंद्रियों का समूह नहीं हूँ यही विचार है से से विचार ना मतलब ऊपर में कहा गया को हम ये इस प्रकार विचार करना है अर्थात जैसे कहते हैं पहले उपक्रम कह आगे फिर उसका विस्तृत व्याख्यान करेंगे तो जो द्वादश श्लोक में हमको क्या विचार करना है कहते हैं वही विचार करिए मैं कौन हूँ ये जगत कहा आया तो इसका जगत का बनाया कौन अर्थात प्रथम पंक्ति में द्वादश श्लोक में हो गया कि जीव और ईश्वर और जगत ये तीन ही प्रतीत हो रहे हैं प्रतीत है ईश्वर को हम शास्त्र इत्यादि से जानते हैं मानते हैं तो जो जीव जगत ईश्वर जीव ईश्वर जगत ईश्वर जीव जगत जो भी है ये तीन जो प्रतीत हो रहे हैं ये सब क्या पदार्थ हैं उसका विचार आरंभ करेंगे अर्थात वहाँ विचार इस प्रकार की करना है उपक्रम दिखा दिए आगे प्रत्येक को एक ये करके स्पष्ट करेंगे ते ते ते कोहम का विचार हो गया त्रय दो सौ श्लोक वो तो आया नहीं अभी अच्छा तो एतदित तो हाँ, ये खाली यहाँ कह दिया कि एत विलक्षण है कवचित हाँ कितना किया अभी उसका जो... और आगे सब और आएगा ओहम का इतना ही विचार इतना अभी दे दिया विलक्षण क्वित कहा तो जिससे विलक्षण कहा जा रहा है तो वो सब को भी स्पष्ट बताना पड़ेगा किससे विलक्षण करे तो किससे विलक्षण कह दे ये जो जगत सब दिखता है वो तो कौन है कहते ये सब देह और जो इंद्रिय हो गए ये सब भूत ही है ये भूत से हम अलग हैं तभी तो ये जो जगत और भूत शरीर इंद्रिय ये सब जगती ही है इनका थोड़ा और स्पष्ट करके फिर कोहम क्योंकि कोहम का अर्थ हो जाएगा आत्म तत्व का विचार करना है तो ये जो स्वरूप विचार करना वो आगे और अधिक देंगे अभी तो खाली कही दे कि इससे भिन्न है इतना ही तक तो का तो और और आगे होगा और आगे होगा होगा अज्ञान अच्छा उत्तरार्ध में हो गया संकल्प विविधा विविध संकल्प इस प्रकार की संकल्प विविध और करता अज्ञान प्रभवम इसमें प्रभव शब्द का अर्थ होगी उत्पत्ति कारण ये जो सर्वम जगत है हो गया अज्ञान प्रभवम प्रभव प्रहोग अर्थात उत्पत्ति कारण कारण तो सर्वम को कैसा अज्ञान प्रभव शब्द से कहेंगे क्या समास कहेंगे भौबरी कैसा कहेंगे अज्ञानम प्रभवम यश्य प्रभव अर्थात उत्पत्ति कारण अज्ञान ही प्रभव उत्पत्ति कारण है किसका का तो जो जगत आपको दिख रहा है वो सब अज्ञान से हुआ रजु से दिखने वाला सर्प अज्ञान से हुआ फिर जब रज्जु का ज्ञान सर्प जस्तुआत अन्य पदार्थ सर्प जैसा यहाँ सर्व सर्व तो जैसे रजू का अज्ञान होने से तो ज्ञान प्रभव हो गया सर्प और सर्पो का नाश कैसे होगा ज्ञान।, ज्ञान से इसलिए कहते हैं ज्ञान प्रिय प्रकर्षण भी ज्ञान होगा तो सब लीन हो जाएगा संकल्प विविध करता तो और ज्ञाने न प्रबिलियते उत्पन्न हुए ये अज्ञान से कैसा आगे ये विविध संकल्प नाना प्रकार के संकल्प होगा ये करू ये न करू ये देखू ये न देखू वहाँ जाऊं वहाँ न जाऊं इस प्रकार की नाना संकल्प होगा और वही संकल्प होने से आगे सब होने लगे है संकल्प होने से संकल्प होने से आगे सृष्टि दृष्टि सृष्टि बात में जैसा मान लेंगे तो अज्ञान से जो बनेगा तो वो कहां से आएगा कहते हैं अज्ञान अज्ञान का हो गया आगे कहां से आ गया कहा कह, कह, सर्प है ना उसका बुद्धि में था तो ये संकल्प आरंभ हो गया ये सर्प है ना माला है ना दंड है इस प्रकार की करेगा ये सब संकल्प आरंभ हो गया ये संकल्प और तो होता है वैसे अर्थात तो वही जो रजु अवच्छिन्न ये जो अज्ञान हुआ तो रजु अवच्छिन्न अज्ञान अगर वहा होगा रजू में होगा अतः फिर यहाँ उसको तो अज्ञान नहीं होना चाहिए रजु अवच्छिन्न चैतन्य अज्ञान तो रजू में होगा फिर तो इसको क्या है यू क्यों अज्ञान हो जाता है कहते हैं वो जिस समय में रजू का इदम अंश को देखा इदम अंश का जो इदम अवच्छिन्न चैतन्य प्रमात्री अवच्छिन्न चैतन्य सब एक हो इसलिए अभी जो रजू अवच्छिन्न चैतन्य था वो सो ये चैतन्य मतलब तो ये सब चैतन्य एक ही हो गया अभी वो अज्ञान एक ही में रहेगा तभी तो कहा जाएगा कि रजू का अज्ञान यहाँ ही है खाली वहां नहीं है तो होने से आगे ये संकल्प संकल्प होने से आगे करता होगा तो कहेंगे कारण अनुकूल व्यापारवान करता ये श्लोक अंतिम टीका में दे दिया कारण हो गया अनु अज्ञान अज्ञान से संकल्प संकल्प के अनुसार आगे व्यापार करेगा तो मेरे को ये प्राप्त तो करना है तो अनुकूल व्यापार करेगा फिर कर्ता हो जाएगा कर्ता ये इस प्रकार के विचार हुआ अज्ञान से सब ये जगत कैसे होता है अज्ञान होने के बाद आगे संकल्प संकल्प होने के बाद कर्ता बन जाएगा तो फिर ज्ञान होने से ये सब लय हो जाएगा ये इस प्रकार के विचार अच्छा। अग्यान, अग्यान से कल्पना कल्पना होगा उस में ही सब कुछ ही करता हो करता अर्थात आगे उसे व्यापार होना आरंभ हो जाएगा क्योंकि नया एक लोग जाना इच्छा करोते करेगा करता हो जाएगा उससे पहले आगे अर्थात उसके अंदर में संकल्प आरंभ होगा संकल्प सृष्टि संकल्प संकल्प से सृष्टि के संकल्प से सृष्टि इसलिए संकल्प से सृष्टि ये दृष्टि सृष्टि वेदांति होगा तो बाकी लोग जो कहेंगे संकल्प से मीमांसा को संकल्प हुआ कर्म करेगा कर्म करने से सृष्टि होगा और ये नया एक लोग कहेंगे ईश्वर का संकल्प हुआ हो, होने से परमाणु मिलना आरंभ हो जाएगा तो मिलने से आगे सृष्टि बनेगा सर्वत्र यही अर्थात तो संकल्प से होगा मीमांसा लोग ईश्वर को नहीं मानते तो जीवों का संकल्प से चलता रहेगा नया एक लोग ईश्वर को मानेंगे वेदांति लोग भी ईश्वर को मानेंगे तो मानने से कहते ईश्वर का संकल्प से प्रक्रिया अलग अलग है वो लोग कहेंगे ईश्वर का संकल्प होने से परमाणु मिलेंगे मिलने से जगत सृष्टि हो जाएगी तो वेदांत लोग का संकल्प अर्थात केवल दृष्टि सृष्टि कल्पना मात्र ये जगत बन जाते हैं आज यहाँ तक वो पूरा मतलब पूर्णशमादे गुण देवाशिष्य ओम शांति शांति शांति शंकर शंकरचार्य पातचार्यष्यो वंदे भगवत ईश्वर विभागे व्योम व्याप्त देहाय दक्षिण मूर्त ओम शांति शांति जन्मस्त